ृत सिंधु स्वामी द्वारा अनुवाद तात्पर्य कृष्ण श्री, श्री वेदांत तो स्वामी श्रीपा के संस्थापक के द्वारा प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय लहरी साधना भक्ति साधना भक्ति के दो भाग वैदि भक्ति और रागानुगम भक्ति वैधि भक्ति की चर्चा हो चुकी है अभी रागानुगम भक्ति की चर्चा चल रही है रागानुग भक्ति की चर्चा में रागानुग भक्ति की व्याख्या देखी राग शब्द का अर्थ देखा रागात्मिका जो भक्त हैं जो शुद्ध भक्त प्रेमी भक्त उनमें जो राग होता है उसका उदाहरण लेकर के राग के विषय में जाने कि राग अर्थात भगवान से भगवान को संतुष्ट करने की उत्कंठा या अनुरक्ति रुचि उसमें जो नियमों के उपराश्रित नहीं है नियम का आश्रय नहीं लेना पड़ रहा है स्वाभाविक जो वृद्धि हो जाती है तब उसको राग कहते हैं स्वाभाविक आकर्षण स्वतः आकर्षण और वो राग दो प्रकार का काम रूपा संबंध रूपा इस विषय में भी कल हमने सब देखा और अंत तो ग्रुपात का चौनवा दिवस का जो सोलवा अध्याय है राजानुगा भक्ति का उसका एक विभाग हमने लिया संबंध रूपा भक्ति वो समाप्त हुई कर अब आगे ये रागानुगा भक्ति की पात्रता अर्थात कौन योग्य है रागानुगा भक्ति करने के लिए उस विषय में चर्चा चलेगी आज से ओम ज्ञाति ज्ञान शनाकया चक्षन्मील तस्मय श्री गुदे न महा श्रीचैतन मनोभी स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यमदा स्वदेहं श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो वैष्णवां श्री, श्री, श्री, श्री रूपमं साग्र जातम सागन रघुनाथ नम सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादा सान विरुटा श्रीशाखातांशकृष्णचत श्री प्रभुनिद्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गोरभ भक्तगृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम रागानुगा भक्ति की पात्रता ये रजवासी ते, भवेत अत्राधिकारवान तद्भा धीरदपेक्ष ये अधिकारी है। तो योग्यता है पात्र ऐसे व्यक्ति जो विष्णियों तथा वृंदावासियों जैसे कृष्ण के नित्य भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं वे रागानुग कहलाते हैं जिसका अर्थ यह होता है कि वे उन भक्तों की सी की सिद्धि पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं ये रागानुगा भक्त वैदिक भक्ति का कड़ाई से पालन नहीं करते अपितु वे नंद या यशोदा जैसे किसी नित्य भक्त के प्रति अपनी रागमयी प्रकृति के कारण आकृष्ट हो जाते हैं और उनके चरण चिन्हों पर त्वरित चलने का प्रयास करते हैं उनमें से किसी भक्त उनमें से किसी भक्त विशेष जैसा बनने की आकांक्षा का कमिक क्रमिक विकास होता है और यह क्रिया रागानुगा कहना किंतु हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि व्रजवासियों के चरण चिन्हों पर चलने की यह उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त न हो ले वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते समय एक अवस्था आती है जिसे अनर्थ निवृत्ति कहते हैं जिसका अर्थ है समस्त भौतिक कलमश का लोट कभी कभी कोई व्यक्ति जैसे भक्ति प्रेम का अनुकरण करता है किंतु वास्तव में वह अनर्थों अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हुआ होता ऐसा देखा गया है कि तथाकथित भक्त अपने को नंद यशोदा या गोपियों का अनुयायी तो घोषित करता है किंतु साथ ही संसारी यौन वृत्ति के प्रति उसका कुत्सित आकर्षण प्रकट होता रहता है दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है दिव्य प्रेम का ऐसा प्राकट्य मात्र नकल होता है जो निरर्थक है जब कोई गोपियों के प्रेमय सिद्धांतों की ओर सचमुच त्वरित आकर्ष्ट होता है तो उसके चरित्र में संसारी कलमश का लेश भी ढूंढने को नहीं मिलता अतः अतव प्रारंभ में हरेक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति का दृढ़ता से पालन करें भौतिक कलमश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए श्री रूपुगोस्वामी ने कहा है द वैदभक्त्यधिकारी तू भावा ये जो पीछे आया हो वैद्य भक्ति अधिकारी तु भावा भवनावधि भाव... अत्र शास्त्रम तथा तर्कम अनुकूलम अपेक्षते वैद्य भक्ति के जो अधिकारी हैं तो जब तक भाव आविर्भव नहीं आविर्भूत नहीं होता है उस अवधि तक शास्त्र और तर्क दोनों का सहारा आवश्यक है अनुकूलम अपेक्षते श्री रूप गोस्वामी और कहते हैं कृष्णम स्मरण जनम चाष्टम निज समी तथा श्री रूप गोस्वामी ने कहा है जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है तो वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से वृंदावनवासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव यहां तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर व्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और व्रजधाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रद्द होना चाहिए किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर ध्यान करना किया जा सकता है तो कहीं भी उस स्थिति में रहते होने पर यानी कि वृंदावन में रह, रह रहा हूं इस प्रकार से ध्यान किया जा सकता है वह चाहे जहां भी रहे उसे व्रजधाम के जीवन के विषय में भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए तो ये विशेष अधिकारी कौन है जिसका स्वतः मन में भी ये हमेशा स्मरण चलता है ब्रज ब्रजवासियों ब्रजवासी गण जैसे भगवान की सेवा करते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनमें से ही किसी एक के प्रति स्वतः आकर्षण है और ये स्वतः आकर्षण के लक्षण है केवल ये एक भावना नहीं है पहला लक्षण है कि उसे भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं रहता है कृष्ण यदि अनुराग कृष्ण बिना नहीं रहे राग कृष्ण के चरण में यदि अनुराग होता है तो उनके अलावा और किसी के प्रति राग नहीं रहता है अर्थात ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं होता क्षण भर के लिए तो यदि वो इस पे है तो, तो रागानुगा भक्ति में है तो हमको स्वयं यह देखना होगा अपने आपको कि थोड़े समय तो हमारा मन लगेगा लेकिन बाकी समय मन कहां पे लग रहा है? तो बाकी समय मन इंद्रिय की वस्तुओं में भी लग रहा है भौतिक जगत की दूसरी चीजों में लग रहा है इसका अर्थ है कि हम रागानुगा भक्ति में नहीं है और दूसरा लक्षण है मतलब एक लक्षण है भौतिक जगत की सभी चीजों से विरक्ति और दूसरा लक्षण है और दूसरा लक्षण है कि वो हर क्षण भगवान के भक्तों की वो सेवा का स्मरण करता रहता है स्वतः स्वतः वो हो स्मरण होता है वो भुला नहीं सकता है उसको जैसे हमको भी स्वतः स्मरण होता है अपनी पत्नी का माता पिता का बच्चों का उसको भुलाने का प्रयास करना पड़ता है उसको भुलाने का प्रयास करना पड़ता है ऐसे ही नहीं भूलते हो तो यदि स्मरण करने का प्रयास करना पड़ रहा है भगवान की लीलाओं को या भगवान के भक्त जो इस प्रकार से अलग अलग सेवा में लगे हैं उनकी सेवाओं का स्मरण करने का प्रयास करना पड़ रहा है तो हम रागानुग्रत करते नहीं उसको यदि भुलाने का प्रयास करना पड़ रहा है तो समझ सकते हैं अभी दीदी लेकिन यदि उसको स्मरण करने का अथा अच्छा प्रयास करना पड़ अरे स्मरण करो अरे भूल गए अरे वापस भूल गए अरे वापस भूल गए तो ये रागानुगा भक्ति नहीं है क्योंकि राग उत्पन्न नहीं हुआ है राग उत्पन्न होने पर वो चीज भूली नहीं जा सकती जैसे भौतिक जगत में भी कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आसक्त हो जाती है या तो पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त हो जाता है ऐसे राग उत्पन्न हो जाता है तो भूलता नहीं है वो अपने कार्य करते हुए भी उन्हीं सब का स्मरण चलता रहता है तो ये राग है तो रागानुगम तब है जब हमारी स्थिति इस प्रकार से है कि हमको स्मरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो अपने आप होता है वो स्मरण अभी उल्टा है हमारा राग इसलिए हम देख सकते हैं हमारा राग अभी कहां पे है क्योंकि हमको क्या चीजों का स्मरण हो रहा है उसमें स्वाभाविक रूप से उससे हमको पता चलता है कि हमारा नाग है। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भवन में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने अपने को प्रकट न करे भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नवोदित की भाती आचरण करना चाहिए यहाँ तक कि शुद्ध भक्त तक को भी वैदि भक्ति के क्रियाकलाप करने चाहिए किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वह भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है तो अभी यहां पे बात आती है कि मान लो को स्तर पे आ गया तो क्या करना चाहिए उसको क्या उसको शास्त्र के विधान छोड़ देने चाहिए विधि विधान जो हुई थी भक्ति के अनुसार वो भक्ति नहीं करेगा अभी और रागानुगा भक्त के अनुसार भक्ति करेगा क्या ऐसा रहेगा क्योंकि आगे बताए ना रागानुगा भक्त जो है तो वो शास्त्रों की चिंता नहीं करते हैं भक्ति के विधि विधान के अनुसार कार्य करे ऐसा जरूरी नहीं है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इसके विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं सेवा साधक रूपेणा सिद्ध तद् भाव रूपेणाजानु तो उसकी जो सेवा चलती रहती है वो तो साधक रूप में ही चलती रहेगी एक जो विधि भक्त है विधि भक्त उसके अनुसार विधि विधानों का पालन करते रहेंगे बाहर से जो भी सेवा चल है उसमें और जो सिद्ध रूप है जो उसको प्राप्त करना है तदभाव लिप सुना जो भी सिद्ध रूप के भाव को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला है ये मतलब जिस किसी ब्रजवासी या तो वैकुंठवासी के प्रति आकर्षण हुआ है उनकी सेवा के प्रति तो ऐसे भावों को प्राप्त करने की इच्छा है इसलिए तदभावलिप सुना उनके द्वारा क्या करना चाहिए मन में वो प्रकार की सेवा करनी चाहिए इस प्रकार से यहाँ पे जैसे शिल ने अनुवाद किया इसका जो बता रहे हैं यहाँ पे तो इसलिए बात ये है कि कोई इस जगत में है तो जब तक है तब तक वो शुद्ध अवस्था में पहुंचने पर भी प्रेम अवस्था में पहुंचने पर भी उसको अनुमोदन है यहाँ पे कि उसके जो सामान्य क्रियाकलाप है वो वैदिक भक्ति के स्तर पर ही रहे और जो रागानुगा भक्ति पालन करनी है वो आंतरिक रूप से मन के स्तर पर रहे कि मन में उन सबका पद चिन्हों का अनुसरण करें वो भक्त विशेष का अनुसरण मन में करे उसको इस संदर्भ में हमें तथा कथित चित्त प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है वे यह कल्पना करते हैं कि अपने को भगवान का पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए यह बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है तथा कथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृतिक सहजिया लोग करते हैं जो तथा वैष्णवों का छदमा संप्रदाय है शिला रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे कार्य भक्ति के आदर्श मार्ग में बाधक हैं। तो सिद्ध प्रणाली की बात बता दी क्योंकि यहाँ पे रूप गोस्वामी बताए कि रागानुगत स्तर पे आने पर भी वैधि भक्ति के नियमों को पालन करना है और आंतरिक रूप से केवल व्रज गोपी जन्म या व्रज के जो भक्त हैं या तो वैकुंठ के जो भक्त हैं जिस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं उनके पद चिन्हों का अनुसरण आंतरिक रूप से करना है लेकिन जो सहजया लोग हैं वो तथा कथित उन्होंने एक प्रणाली बनाई है जिसको सिद्ध प्रणाली कहते हैं कि जिसमें वो बाहरी रूप से रागानुगा भक्ति करते हैं आंतरिक तो पता नहीं क्या है लेकिन बाहरी रूप से वो विधि विधानों का पालन नहीं करते वैधि भक्त की तरह नहीं लेकिन रागानुगा भक्ति की तरह करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि जो शिष्य है उसको गुरु के पास दीक्षा दिलवाते हैं और दीक्षा में क्या होता है कि गुरु शिष्य को उसका स्वरूप बता देता है तुम्हारा यह स्वरूप है ब्रज में तुम ये ये ऐसी गोपी हो या तो ये पोपट हो या तो जो भी है अलग अलग स्वरूप उसको बता दे तुम्हारा यह स्वरूप है और ये है तुम्हारी क्रिया है जो भी भक्ति का ये तुम्हारे भक्ति के अंग हैं ये सब भक्ति आपको करनी है आपकी ये नित्य सेवा है ये करते रहो और हमेशा चिंतन करो उनका उस प्रकार से ये तुम्हारी साधना है इस तरह से करके ये प्रसिद्ध प्रणाली करके प्रणाली बनाई है और उसमें पूरा गुरु परंपरा का चार्ट आता है तो उसमें वो शिष्य को चार्ट में लगा करके फिर उसका सिद्ध स्वरूप लिख देते दे। हैं। वहां पर तो ऐसे पूरा सिद्ध स्वरूप किसका क्या है ऐसे चार्ट चला आता है ये सब गुरु हैं, ये इनके शिष्य है गुरु का सिद्ध स्वरूप ये था शिष्य का ये था ऐसा करके हाँ अपसंप्रदाय है गोड़ी वैष्णव संप्रदाय में पालन होती है नहीं नहीं संप्रदाय इत्यादि में नहीं है केवल गौरी वैष्णव संप्रदाय तो ये सिद्ध प्रणाली का यहाँ पेल प्रूपात खंडन कर रहे हैं क्योंकि रूप गोस्वामी के अनुसार भी यह गलत है श्रुति स्निधि पुराण आदि पंच काश् विधि मिना एकांत की हरित भक्ति उत्पाद आय कल्पते श्रुति स्मृति पुराण इत्यादि सब की विधि के बिना तथाकथित जो एकांत की मतलब शुद्ध भक्ति दिखती है वो केवल उत्पाद मचाने के लिए बनाई गई है वो है ऐतु प्रणाली उसको शुद्ध भक्ति ही कहते हैं क्या शैसे ने महाप्रभु ने ऐसा बताया है कि रागानुगा भक्ति में इस प्रकार से आप करो आंतरिक रूप से ठीक है बाह्य रूप से क्या बताया रघुनाथ दास गोस्वामी को क्या आप इस प्रकार से अपने शिष्य भी बनाओ खुद भी किसी गुरु के पास जाओ जो तुम्हारा स्वरूप तुमको बता देगा तुरंत ही ऐसा बताया ऐसा तो नहीं बताया है हाँ और उसमें आंतरिक रूप से इसलिए ये जो विधि भक्ति व भक्ति पालन करते धीरे धीरे वो स्वरूप जो है हमारा उसके प्रति हमको आकर्षण होता है ऐसे भक्तों के प्रति उनके अनुगाह बनने के लिए उसको अलग से एक सिद्ध प्रणाली में दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है इसलिए ये सिद्ध प्रणाली का यहाँ पे खंडन कर रहे हैं शिल प्रभुपाल और रूप गोस्वामी माया इसका स्टार्टअप माया से हुआ संप्रदाय में चालू गौड़िया संप्रदाय में चालू कैसे हुआ पहला कौन है वो तो मुझे नहीं पता है लेकिन चौदह संप्रदाय आ गए तेरा अपसंप्रदाय तो इसलिए ये सब अप्रदाय भी चालू तो हुए ही है कहीं ना कहीं से उस तरह से उसी में यह विधि भी आ गई ये सब भक्ति विनोद ठाकुर ने सब उखाड़ करके फेंका भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं सिद्ध प्राणी में दीक्षा ली हुए उनके गुरु आ, क्या नाम था उनका विपिन विहारी गोस्वामी वो स्वयं सिद्ध प्रणाली के गुरु थे भक्ति नो ठाकुर ने खुद सिद्ध प्रणाली में दीक्षा ली हुई है क्योंकि उस समय और कोई वैष्णव उस प्रकार से चल नहीं रहा था तो अंत भक्तिनोथ ठाकुर ने वहां पे दीक्षा ले ली उनको उनके ऊपर कृपा करने के लिए अंतगत तो वर्णन है सज्जन में कि अंतर्तवा वो उनके गुरु भी फिर सुधरे नहीं तो भक्ति नो ठाकुर ने उनको त्याग कर दिया था और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की शरण हमेशा से ग्रहण की हुई थी वास्तव ये तो उनको उसमें लेनी पड़ी दीक्षा इसलिए ले ली लेकिन ऐसा है और भक्ति ठाकुर ने खुद भी अपने एक बेटे को सिद्ध प्रणाली दीक्षा दी जो असारने क्यूकी भक्तिनाथ ठाकुर की हृदय की इच्छा तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पार किए और जो दूसरे हैं उनके बेटे जिनको ये इच्छा दी थी वो सीधा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके अनु ये आज तक लड़ रहे हैं उनके अनु है ललिता प्रसाद ललिता प्रसाद तो ऐसा है तो वैष्णवों की क्रिया जाननी कठिन है खुद भी दी दीक्षा भक्ति नौ ठाकुर चार्ट लिख के गए थे वो <laughs> लेकिन वो उनका दिया ही नहीं था उनकी वास्तविक इच्छा जो भक्ति सिद्धांस ठाकुर और पूरी जो कि रूपानुगा भक्ति को स्थापित कर दो रूपानुगा भक्ति में सिद्ध प्रणाली नहीं है तो वही भक्ति नहीं स्वतः आंतरिक रूप से इस तरह से है रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। सही? श्रवणोत्तना वैद भक्त उदितानी तु यानी अंगानि चान्यत्र विज्ञानी मनीषी भी तो ये को समझे थे ये जो सब वैधि भक्ति के अंग हैं उसको पालन करते रहे विधि विधानों के अनुसार नौ प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है मनुष्य को चाहिए कि जिस भक्ति विभाग में उसकी स्वाभाविक रुचि हो वो उसी में लगे स्वाभाविक यहाँ पे बात हो रही है वो रुचि उत्पन्न होने की बात हुई बात है स्वाभाविक रुचि हम तुरंत अभी कौन सा प्रकरण चल जाए वो नहीं सोच करके एक, अरे जिसमें स्वाभाविक रुचि करना है तो मुझे कीर्तन में बहुत मजा आता है श्रवण नहीं पसंद है मैं तो कीर्तन करता रहूंगा मुझे तो प्रसाद सेवन में बहुत मजा आता है <laughs> तो मैं वो एक अंग पकड़ करके रखूंगा वो बात नहीं है यहाँ पे यहाँ पे स्वाभाविक रुचि की बात हो रही है स्वाभाविक तो रुचि मतलब क्या जो हमने चर्चा की स्वभाव से हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं सबकी बात है नेचुरल अभी की बात नहीं है अभी तो हमारी स्वाभाविक रुचि इंद्रिय तृतीय में है उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है दूसरे को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है और तीसरे को मंदिर में सेवा करने में विशेष रुचि हो सकती है अतएव इन तीनों अथवा शेष छह भक्ति के प्रकारों को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए इस तरह हर व्यक्ति को अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए रुचि के अनुसार रुचि के अनुसार समझ ली रागानुगा भक्ति की बात रागानुगा अवस्था की बात हो रही है तो रागानुगावस्था में वैदिक भक्ति के अंग को पालन करते रहना है उसमें से यह हो सकता है कि जिस अंग में ज्यादा राग उत्पन्न हुआ है जिस प्रकार के भक्त में राग उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार कुछ अंग में राग उत्पन्न होगा क्योंकि ये भक्ति के अंग तो सब जगह पे है प्रेम भक्ति की अवस्था में भी है तो उसको आप ज्यादा कर सकते हो ऐसा हो सकता है लेकिन है तो वही भी भक्ति के अनुसार करते रहे पार्थे ने पार्थे ने तो ना के चरित्र में चरित्री मतलब वो पढ़ा है, बहुत सारी वेराइटी के बाद होती है भगवान जी है है जी को रहने की से ही पता जो तो भाव में लेकिन प्रश्न ये है कि का स्तर पे आने पे किसी एक भाव में रुचि उत्पन्न होती है तो इसका अर्थ है कि इन भावों के विषय में इन भक्तों के विषय में उनकी लीलाओं के विषय में सुना होना चाहिए तभी तो उस प्रकार से रुचि उत्पन्न होगी आगे जाकर के उनके विषय में सुना होगा तो तो ये बात सही है कि सुना होना चाहिए मतलब विधि भक्ति में तो श्रवण एक महत्वपूर्ण अंग है पांच में से एक है पांच सबसे महत्वपूर्ण में से तो श्रवण तो होता ही इन सब चीजों का लेकिन अंततः तो गंतः जिस प्रकार से हमारा भगवान की सेवा में स्थिति है हमारा जो रस है या भाव है जो संबंध है भगवान की सेवा में हमारा मूल संबंध उसके अनुसार हमारी रुचि उत्पन्न होगी रुचि उत्पन्न होगी मतलब रुचि तो है ही अभी ढकी हुई है भौतिक माया से तो माया के आवरण जब हटते हैं तो रुचि प्रकाशित हो जाती है तो इस तरह से इसलिए इसको ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि वो श्रवण से जो हमने इंफॉर्मेशन प्राप्त की जो सूचना प्राप्त की ये लीलाओं के विषय में वो सूचना एक आधार बनी हमारे रुचि डेवलप करने का ये बात गलत हो सूचना हमारा आधार नहीं बनी तो श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति करने से हमारे हृदय का जो अनर्थ हटा है मैल हटा है उससे हमारा जो स्वाभाविक भगवान के साथ संबंध है वो जो स्फुर होना शुरू हुआ है वो जो स्फुर है स्वतःफूरण ये आधार है वो किस प्रकार से आकर्षण उत्पन्न होगा उसका <tip> ये नहीं, क्योंकि भक्त क्या सोचते है कई बार कि रागानुगा स्तर पे तो मुझे ये वाला भाव डेवलप करना है इसलिए इनके विषय में मैं अच्छे से सुन लूं। ताकि वो सुनने से ताकिन है मेरे पास कृष्ण के बंदर का क्या नाम था इसका नाम क्या था वो क्या करते थे वो क्या करते थे तो इससे स्वभावतः तो स्वाभाविक रूप से मुझे इसमें रुचि उत्पन्न होगी आगे जाके यदि ये पता नहीं है पता नहीं रागानुगा अवस्था में पहुंच गए कृष्ण के बंदर का भी नाम नहीं पता है तो राग कैसे होगा ऐसा नहीं है मान लो कि कृष्ण के बंदर का नाम कभी नहीं पता है और हम में पहुंच गए, और हमारा हमारा वो बंदर का मित्र जैसा ही रागानुगा वास्तविक स्थिति है तो बंदर का नाम पता चल जाएगा उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको <laughs> क्योंकि वो नित्य रूप से है वो ऐसा नहीं है कि कुछ हमने बाहर से पढ़ करके सुन कर अंदर लगाया है तो वो जो हमारे ऊपर इंप्रेशन पड़ी उसके कारण हम सोच रहे हैं मन में कि हम ये हाँ इस प्रकार की रागानुगा भक्ति करने के लिए अवश्य रूप से ये सब इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता है जो रागानु का भक्ति तथा रागानुगा भक्ति बिना वो स्तर पे पहुंचे की जाती है उसके लिए आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से पता चलने वाला नहीं उसके लिए हरेक बंदर का नाम पता होना चाहिए पता नहीं कोई कुछ पूछ गया तो पता नहीं चलेगा आज नहीं रहेगा वो कृत्रिम रूप से भक्ति है उसके लिए हाँ वो सही बात है इसलिए वो बहुत वो जो सहदिया लोग ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जिससे सब इंफॉर्मेशन मिल जाए स्वाभाविक नहीं है कामान होगा प्रेम अगला विषय है वृंदावन की गोपियां गोपियों अथवा द्वारका की रानियों के चरण चिन्हों पर चलते हुए जो भक्ति की जाती है वो कामानुगा या माधुर्य भक्ति कहलाती है। इस माधुर्य भक्ति के दो विभाग किए जा सकते हैं पहला अप्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम और दूसरा प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम अभी यहाँ पर मैं केवल क्यों पढ़ूंगा क्योंकि मेरी मती इसमें नहीं जाने वाली है मैं अध्याय समाप्त करूंगा आप लोग ध्यान से सुन लीजिए जितना जिसको सुनना है और जितना भाव उत्पन्न होता है उतना हो जाए इन दोनों ही विभागों में उस विशेष गोपी का अनुसरण करना होता है जो गोलोक वृंदावन में ऐसी सेवा में संलग्न है भगवान से माधुर्य प्रेम में प्रत्यक्ष संलग्न रहने के को केली कहा जाता है केली का अर्थ है भगवान से सीधा संयोग होना कुछ भक्त परम पुरुष से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं चाहते अभी तो वे गोपियों के साथ भगवान के प्रेम व्यापार का आस्वादन करते हैं ऐसे भक्त गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं का केवल श्रवण करके आनंद लेते हैं माधुर्य प्रेम का यह विकास उन्हीं में संभव है जो पहले से ही वैदिक भक्ति में विशेष रूप से मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा में लगे रहते हैं ऐसे भक्त धीरे धीरे अर्थविग्रह के प्रति रागानुगा प्रेम विकसित कर लेते हैं और पापियों के साथ और गोपियों के साथ भगवान के प्रेम विनिमय का श्रवण करके इन लीलाओं के प्रति धीरे धीरे आकृष्ट होते हैं जब यह रागानु का आकर्षण अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसी के अनुसार भक्त को उपरयुक्त विभागों में रखा जाता है कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम का यह विकास केवल स्त्रियों में ही नहीं होता भौतिक शरीर को आध्यात्मिक प्रेम व्यापार से कुछ भी लेना देना नहीं रहता स्त्री चाहे तो कृष्ण की मित्र बनने का भाव विकसित कर सकती है और इसी तरह पुरुष भी चाहे तो वृंदावन की गोपी बनने का भाव विकसित कर सकता है एक पुरुष भक्त किस प्रकार एक गोपी बनने की इच्छा कर सकता है इसका वर्णन पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है प्राचीन काल में दंड दंडकारण्य में अनेक ऋषि रहते थे दंडकारण्य उस जंगल का नाम है जहाँ अपने पिता द्वारा देश निकाला दिए जाने पर भगवान रामचंद्र ने चौदह वर्ष तक निवास किया था उस समय वहां अनेक बड़े बड़े ऋषि थे जो भगवान रामचंद्र की रूपमाधुरी से मुक्त हो गए थे और उनका आलिंगन करने के लिए वे स्त्री बनना चाहते थे बाद में यही ऋषि गोलक वृंदावन में प्रकट हुए जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया वे गोपियों अर्थात कृष्ण की सचियों के रूप में उत्पन्न हुए इस प्रकार उन्हें आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि प्राप्त हो गई दंडकारण्य के ऋषि की कथा इस प्रकार बदलाई जाती है जब भगवान रामचंद्र दंडकारण्य में निवास कर रहे थे तो भक्ति में कल्लिन रहने वाले ऋषि मुनि उनके सौंदर्य से आकृष्ट हो गए और उन्होंने तत्काल वृंदावन की गोपियों का चिंतन किया जो कृष्ण के साथ प्रेम की इच्छा हुई यद्यपि उन्हें भली भाती ज्ञात था कि कृष्ण तथा रामचंद्र दोनों ही भगवान है वे जानते थे कि आदर्श राजा होने के कारण रामचंद्र एक एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकते थे जबकि कृष्ण पूर्ण भगवान होने के कारण वृंदावन में उन सबों की इच्छा पूरी कर सकते हैं इन ऋषियों इन ऋषियों मुनियों के इन ऋषि मुनियों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण का रूप भगवान रामचंद्र के रूप की अपेक्षा अधिक आकर्षक है अतएव उन्होंने प्रार्थना की कि वे अगले जन्मों में गोपियां बने जिससे उन्हें कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो भगवान रामचंद्र मौन रहे उनका यह मौन बतलाता है कि उन्होंने ऋषियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली इस तरह भगवान रामचंद्र ने उन्हें अगले जीवन में भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए वरदान दिया इस वर्ग के अनुसार उन्होंने गोकुल की गोपियों के गर्भ से स्त्रियों के रूप में जन्म लिया और जैसे कि उनकी उन्होंने पूर्व जन्म में कामना की थी उन्होंने कृष्ण का सान्निध्य प्राप्त किया जो उस समय गोकुल वृंदावन में विराजमान है इस तरह भगवान कृष्ण के साथ माधुर्य प्रेम की दिव्य भावना विकसित करके उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को धन्य बनाया माधुर्य प्रेम की दो श्रेणियां होती है पति पत्नी के रूप में माधुर्य प्रेम स्वकीय तथा प्रेमी एवं प्रेमिका का माधुर्य प्रेम परकीय जो कोई पत्नी रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वह द्वारका चला जाता है जहाँ वह भगवान की रानी या महेषी बन जाता है जो प्रेमी के रूप में कृष्ण से माधुर्य प्रेम विकसित करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है जहां वह गोपियों के संग रहता है और कृष्ण के साथ प्रेम व्यापार भोगता है किंतु हमें सावधान होकर ध्यान देना चाहिए कि गोपी या मनुष्य के रूप में कृष्ण के लिए यह माधुर्य प्रेम स्त्रियों तक की सीमित नहीं है पुरुष भी ऐसे भाव विकसित कर सकते हैं जैसा की दंध के ऋषियों ने साक्षात प्रकट यदि कोई माधुर्य प्रेम की कामना करता है किंतु गोपियों के चरण महर्षि कृष्ण के माधुर्य प्रेम की प्राप्ति हेतु विधि विधानों का दृढ़ता से पालन किया फलस्वरूप उन्हें अगले जन्म में समस्त सृष्टि के उद्गम भगवान वासुदेव या कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो सका और सबो ने उन्हें अपने पति रूप में प्राप्त किया प्रेम की बात समाप्त या जो या जो माता-पिता मित्र रूप में भगवान के प्रति आक्रिष्ट होते हैं, उन्हें क्रमशः नंद महाराज या सुबल के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए नंद महाराज कृष्ण के पौष्य पिता थे और व्रजू भूमि में कृष्ण के समस्त मित्रों में उनके सर्वाधिक घनिष्ठ मित्र सुबल थे भगवान के पिता या सखा बनने के भी दो प्रकार हैं। एक एक विधि यह है कि सीधे भगवान का पिता बनने का प्रयास किया जाए और दूसरी विधि है कि नंद महाराज का अनुसरण करते हुए कृष्ण के पिता होने का आदर्श के आदर्श की चेष्टा की जाए इन दोनों विधियों में से सीधे कृष्ण का पिता बनने की विधि की संस्कृति नहीं की जाती ऐसी विधि मायावाद दर्शन से कलुषित हो सकती है मायावादी या एकेश्वरवादी अपने आप को कृष्ण मानते हैं और यदि कोई सोच ले कि वह स्वयं नंद महाराज हो गया है तो उसका पित्री प्रेम मायावाद दर्शन से कलुषित हो जाएगा मायावादी चिंतन पद्धति अपराध पूर्ण है और कोई भी अपराधी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है जो कृष्ण को अपने प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया वनंद महाराज के तरण चिन्हों का अनुसरण करें और इस तरह से सफलता मिल सकी नारायण व्यूहस्ताव में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पति मित्र पिता या हितेशी के रूप में करते हैं वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्ति की कृपा से ही विकसित हो सकती है कभी कभी यह भक्ति विधि कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन तथा तो मार्ग का अर्थ है रास्ता इसी तरह इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है सामान्यतया गुजरात में भक्तगण बालकृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं यहाँ पे सोलवा अध्याय समाप्त हुआ और भक्ति रसाम सिंधु रूप गोस्वामी विदित भक्ति रसाम सिंधु के प्रथम विभाग पूर्वी विभाग की द्वितीय लहरी साधन भक्ति यहाँ पे समाप्त हुई अभी तृतीया लहरी शुरू होगी भाव भक्ति कोई प्रश्न है तो तो प्रश्न है तो तो कि तो तो भगवान की क्या अरबों असंख्य पत्नी होगी गोलोक वृंदावन में यहाँ पे पत्नी के रूप में भी चिंतन की बात आती है तो जब यहाँ पे आते सोलह हजार एक सौ आठ हो सकती है तो इसमें क्या विस्मय है कि असंख्य पत्निया होंगी क्यों नहीं ना ऐसा थोड़ी ना होता है यहाँ पे सोलह एक है तो वहां पे सोलह एक, सौरा एक सौरा सौरा है तो आपने भगवान का यहाँ पे वृंदावन है चौरासी क्रॉस में है तो वहां पे बस चौरासी क्रॉस ही इससे ज्यादा नहीं है बड़ा नहीं है वृंदावन ऐसा यहाँ पे द्वारका छोटा सा था तो वहां पे द्वारका छोटा सा है अनंत है यहाँ पे भी अनंत ही हमको दिखता नहीं ऐसा है इसीलिए इसमें इसमें गणित नहीं लगाना चाहिए ये हमारे गणित से परे हैं गणित माया है और भगवान का धाम माया से परे हैं इसलिए उसको भगवान खुद नहीं गिन सकते हम कहाँ गिन पाएंगे भगवान खुद अपना ऐश्वर्य नहीं गिन सकते हैं। तो हम कहाँ गिन पाएंगे उसको ठीक है श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्तिर साम्रित सिंधु की जय श्रील प्रभुपाद की जय गौ